श्री कृष्ण भक्त मालिका लक्ष्मी दीदी भगनी निवेदि ने लिखा है उन दिनों श्री शारदा देवी के मकान में गोपाल की मां योगिन मां गोलाब मां लक्ष्मी दीदी तथा कुछ अन्य महिलाएं प्रायः सर्वदा ही निवास किया करती थी ये सभी विधवाएं थी जिनमें प्रथम तथा अंतिम बाल विधवा थी और श्री रामकृष्ण के दक्षिणेश्वर निवास काल में ये सभी उनके शिष्या हुई थी लक्ष्मी दीदी उनकी भतीजी थी तथा तब भी दूसरों की अपेक्षा कम उम्र की थी बहुत से लोगों ने उनसे मंत्र दीक्षा तथा ग्रहण किए हैं और एक संगनी के रूप में भी वे बड़ी गुणी तथा आनंददाई है कभी कभी वे किसी धार्मिक गीत नाट्य से पृष्ठ पर पृष्ठ मुखाग्र सुनाती जाती है तो कभी किसी पौराणिक नाटक के विभिन्न पात्रों की भूमिका अकेले ही करती हुई मृदु आनंद की लहरें उत्पन्न कर देती हैं। कभी वे काली बनती हैं, तो कभी सरस्वती या जगत या फिर कभी कदम के नीचे खड़े श्री कृष्ण बन जाती है और प्रायः अभिनय के लिए आवश्यक पोशाक आदि के बिना ही वे वास्तविकता की सृष्टि कर देती है इसी तरह की एक महिला सभा में निवेदि स्वयं भी उपस्थित थी एक दिन गोलाप माने पाथुरिया घाटा के ठाकुरों के यहाँ से पीतल के बने विविध अलंकार तथा वस्त्र आदि लाकर लक्ष्मी देव जी को सजा दिया तब उन्होंने वृंदा की भूमिका लेकर गीत नाट्य प्रारंभ किया उनका रूप तथा अंग प्रत्यंग देवी के समान था उनका स्वर मधुर तथा स्मरण शक्ति अपूर्व थी सर्वोपरि उनमें दूसरों की हूबहू नकल करने की क्षमता थी इस प्रकार वे दो तीन घंटे तक गाकर तो महिलाएं ऐसी ही एक सभा में बैठी थी बाद में निवेदिता की इच्छा अनुसार लक्ष्मी देनी ने राम प्रसाद के भजन गाए अंत में निवेदिता ने सिंह बनकर लक्ष्मी देवी को जगध धात्री देवी के रूप में अपनी पीठ पर बैठाया और गर्जन तर्जन के साथ चार पैरों पर कमरे भर में घूमने लगी सभी महिलाएं हंसते हंसते लोट पोट हो गई और वे पहले की बात है एक दिन कामार पुकर में लाहा बाबो के मकान की छत पर शीढ़ी का दरवाजा बंद करके महिलाओं की सभा बैठी और लक्ष्मी दीदी का कीर्तन चलने लगा इधर घर के पुरुषों ने बहुत हाँक लगाई पर अन्य मनस्क महिलाओं का उत्तर नहीं आया तब तो वे बाहर से दरवाजे की जंजीर चढ़ाकर ताला लगाकर चल दिए अंत में कीर्तन समाप्त होने पर महिलाओं को अपनी हालत समझ में आई और दूसरा कोई उपाय न देखकर एक एक करके वे नीचे पड़ी राख की ढेरी पर कूदती हुई अपने अपने घर को चली गई बाद में पुरुषों ने आकर देखा कि उनका सारा प्रयत्न असफल ही रह गया भाव में लक्ष्मी दीदी बलराम के भाव में विभोर होकर बांधे परंतु मधुर किया पर अधिष्ठित थी तथा दक्षिणेश्वर में एक सच्ची कुटिया में एक कच्ची कुटिया में निवास करती थी एक दिन प्रातः काल विपिन नाम का उनका एक अनुगत शिष्य आया और उनके गले में मल्लिका की माला पहनाई कुछ फल मिष्ठान खिलाया तथा उनके चरणों में पुष्पांजलि दी। इस प्रकार पूजा करते ही लक्ष्मी दीदी बलराम के भाव में विभोर हो गई उन्होंने अपने सोने, अपने सीने पर एक लाल गमछा डाल लिया तथा बालों को सीने के दोनों ओर बिखरा गाने लगी और साथ ही उछल कूद मचाने लगी उनका अपूर्व नृत्य देखने को गाँव के नर नारियों की ऐसी भीड़ लग गई कि वह घर भर गया वस्तुता बचपन से ही उनकी कीर्तन आदि की ओर एक स्वाभाविक रुझान थी इसीलिए एक बार उन्होंने अफसोस प्रकट करते हुए अपने शिष्यों से कहा था क्या करूं? नारी का जन्म जो मिला है पुरुष होती तो दिखा देती कि कीर्तन किसे कहते हैं उनकी ऐसी भावलीला केवल भक्त मंडली में अथवा विशेष विशेष घरों में ही होती थी लक्ष्मी देवी भक्तों के बीच होकर होने पर भी अन्य लोगों के समक्ष लज्जा रहित नहीं थी लक्ष्मी देवी को प्रायः ही देवी देवताओं के दर्शन तथा भाव समाधि हुआ करती थी कभी कभी वे जगन्नाथ मंदिर में जाकर देखती कि जगन्नाथ के, के सम्मुख श्री राम कृष्ण खड़े हैं और उन्हें यह अनुभूति भी होती की ठाकुर तथा जगन्नाथ जी अभिन्न है किसी किसी दिन वे भाव में वैकुंठ अथवा श्री रामकृष्ण लोक में पहुंच जाती फिर कभी कभी वे सूक्ष्म शरीर में ठाकुर माँ तथा शिव दुर्गा से मिलती फिर किसी दिन वे शिव के भाव में बैठ कर शिष्याओं की पूजा ग्रहण करती या कभी अर्धवाह्य दशा में भविष्यवाणी किया करती एक बार पुरी में अकेले स्वर्ग द्वार पर समुद्र स्नान के लिए जाकर देर लहरों से खींच कर तक बहती चली गई थी उस समय ग्वाले के वेश में एक उत्तर प्रदेशी युवक ने आकर उन्हें बचाया और फिर अदृश्य हो गया कुछ घंटे बाद पैदल पर लौटकर जब जगन्नाथ की मंदिर जगन्नाथ जी के दर्शन को गए तो देखा कि बलराम के स्थान पर वही गोप बालक खड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहा है दक्षिणेश्वर में लक्ष्मी देवी जब माता जी के साथ रहती थी उस समय एक दिन ठाकुर ने उससे पूछा तुझे कौन से देवता अच्छे लगते हैं दीदी ने कहा राधा कृष्ण ठाकुर ने वही बीज तथा नाम उनकी जीप पर लिखते हुए मुख से उसका उच्चारण किया इस प्रकार लक्ष्मी दीदी की राधे राधेश्याम मंत्र में दीक्षा हो गई इससे पहले उत्तर प्रदेशी सन्यासी स्वामी पूर्णानंद जी से माताजी तथा लक्ष्मी दीदी शक्ति मंत्र में दीक्षित हो चुकी थी माँ ने जब यह बात ठाकुर को बताई तो उन्होंने कहा सो हुआ करे लक्ष्मी को मैंने ठीक है ही मंत्र दिया है गोघाट के गोस्वामी वंश में लक्ष्मी दीदी का विवाह हुआ था वे लोग भी वैष्णव थे इसलिए कामार पुकुर में दीदी को कोई कोई गुसाई मां कहकर भी संबोधित करते थे कामार पुकुर में भी उन दिनों वैष्णवों का विशेष प्रभाव था लक्ष्मी दीदी को वे लोग श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे तथा उनके घर आकर कीर्तन आदि सुना करते थे इन साधनाओं, समाधि तथा अनुभूतियों इसीलिए श्री लक्ष्मी मणि देवी ग्रंथ के लेखक तथा लक्ष्मी दीदी के शिष्य श्री कृष्ण चंद्र सेनगुप्त ने लिखा है माँ लक्ष्मी दीदी का राधा कृष्ण भजन पूजन देखकर कोई कोई विचार करता है कि वे संभवतः इस रामकृष्ण राज्य के अंतर्गत नहीं आती परंतु दुख की बात यह है कि यहां वे भूल जाते हैं कि ठाकुर सर्वदेव में हैं और उन्होंने ही तो माँ को यथार्थ वैष्णव के रूप में अपने ही हाथों गढ़ा था लक्ष्मी देवी के उपदेश श्री रामकृष्ण के भावों से परिपूर्ण रहते थे तथा वे सदैव उनके नाम का उल्लेख किया करती थी हाँ, इतनी बात अवश्य है कि उन्होंने प्रारंभ से ही श्री कृष्ण को अवतार के रूप में स्वीकार नहीं किया था इसीलिए निकेतन में एक बार जब कृष्ण की याद करते हुए उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे उनके चरणों में बैठा एक शिष्य उनके साथ ठाकुर की तुलना करने लगा इस पर दीदी ने खेत के साथ उसकी भर्तना करते हुए कहा किसकी और किस उस समय यदि इतना जान पाती परंतु बाद में उन्होंने ठाकुर को अवतार के रूप में ही जाना था तथा तो स्वयं राधा कृष्ण की उपासिका होते हुए भी ठाकुर के उदार भाव का और मन करके उन्होंने बहुत से प्रार्थियों को अन्... अन्य मंत्रों की दीक्षा दी थी कमारपकुर कलकत्ता तथा तो पुरी से उनके शिष्य शिष्याओं की संख्या सौ से कुछ अधिक थी ये सभी श्री रामकृष्ण के भाव में भावित थे लक्ष्मी देवी प्रायः काकुड़ गाछी के योगोद्यान में जाया करती थी तथा बेलूर मठ आदि जाकर ठाकुर के सन्यासी संतानों के साथ श्री रामकृष्ण चर्चा किया करती थी वे लोग भी इन्हें काफी सम्मान की दृष्टि से देखते थे नई उम्र के साधु लोग भी उनके पास आकर ठाकुर की बातें सुना करते पर यह बात भी सत्य है कि स्वामी जी द्वारा प्रवर्तित सेवा धर्म तथा लक्ष्मी दीदी द्वारा पालित वैष्णव साधना के बीच पार्थक्य था जिसे दीदी स्वयं भी जानती थी दैवी संपत से संपन्न कामार चट्टोपाध्याय कुल में जन्मी लक्ष्मीमणि राम श्री रामकृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्रीयुक्त रामेश्वर की कन्या थी रामलाल उनके बड़े तथा शिवराम छोटे भाई थे श्री रामकृष्ण के इस श्री रामकृष्ण के साथ इस संबंध के फलस्वरूप उनके भक्त संतानों की वे लक्ष्मी दीदी थी इस प्रकार वे रामकृष्ण संघ में सभी की दीदी हुई